दो मेहमानों को साथ में बुलाया है और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनका नाम है दीपक और पूजा जी ये दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं और कुछ कविता और कुछ शायरियाँ आप सभी के लिए लेकर आए हैं तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में सरगम में दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और <laughs> नए वर्ष की मुबारक मैं सभी ऑडियंस को देना चाहती हूँ सबके लिए नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों की गुड विशेष मेरे साथ हैं और सुनने वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप कविता और गीतों का आनंद उठाते हैं मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे आपके मन के अंदर कुछ खुशियां झलक रही हैं क्योंकि कार्यक्रम आप ऑलरेडी सुन चुके हैं तो फिर से आज नया कुछ आपको मिलेगा इस आशा से आप बैठे होंगे हाँ मैं भी आप सभी से वादा करता हूँ कि आज कुछ नया ही आप सभी को मिलेगा तो सबसे पहले दीपक जी अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में? में मेरी हार्डवेयर हार्डवेयर का अच्छा, का बिजनेस बिजनेस है। अच्छा अच्छा यानी आईटी कंप्यूटर से आप जुड़े हुए हैं। जी जी। अच्छा।, अच्छा। आईटी और कंप्यूटर से जुड़े होने के नाते फिर ये कविता का शौक कैसे लगा आपको बस वैसे ही थोड़ा थोड़ा शौक है और उसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम अच्छा और एक और बात बताइए मुझे कि हाँ। आप फ्री टाइम जब आपको मिलता है तो किस टाइप के प्रोग्राम्स आप देखते हैं किस टाइप का संगीत आप सुनते हैं मुझे ज्यादातर पुराने गीत ही पसंद हैं हाँ। का है हाँ। तो, हाँ। तो मैं वही गुनगुनाता रहता हूँ हाँ। हाँ। और किसके ज्यादा सॉन्ग सुनते हैं किशोर किशोरदा का सुनते हैं तो चलिए हम भी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे आज के इस सरगम कार्यक्रम में तुझे देख कर हो तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा हो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 राग रंग रस का संगम आधार तू प्रेम कहानी का मेरे प्यासे मन में यूं उतरा जो झरना पानी का उतरा जो झरना पानी का अपना रूप दिखाने को हो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 बहुत बहुत खूबसूरत बहुत ही अच्छा गाया आपने इस गीत को चलिए इसी के साथ मैं पूजा जी की तरफ रुख करता हूँ तो पूजा जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और थैंक यू आपको ये शायरियाँ लिखने का शौक कब से है शायरी लिखने का शौक अभी अभी हुआ है थोड़ा टाइम पहले एक्चुअली मैं कुछ टाइम से मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो भगवान खुश हो ज़रूर हमारे अंदर कोई ना कोई क्वालिटी देते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि यह भी गॉड गिफ्ट है जो कि मैं आप सब ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपको नए साल की मुबारक देती हूँ और उसी के ही उपलक्ष्य में मेरी दुआएं हैं ये आपसे कि फूलों की वादी में बसेरा हो आपका फूलों की वादी में बसेरा हो आपका ये दुआ है हमारी जन्नत से भी खूबसूरत सवेरा हो आपका क्या बात मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान, जान होती, होती है मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है आपका मुस्कुराना हर रोज हो आपका मुस्कुराना हर रोज हो कभी चेहरा कमल तो कभी रोज हो सो पल खुशी हजार पल मौज हो बस ऐसा ही हर दिन आपका हर रोज हो क्या बात है क्या बात है <laughs> नए वर्ष के लिए एक दुआ और मैं दूंगी आप सभी को फूलों से सजी आपकी जमी होगी फूलों से सजी आपकी जमी होगी हर रात उस चांद से चांदनी होगी किसी राह पर सूरज ना मिले भी तो क्या आपकी राह पर हमारी दुआओं की रोशनी होगी हमारी दुआओं की रोशनी होगी क्या बात है क्या बात है एक शेर आपके लिए हम नजर करते हैं खुद अपने दिल से खुद <laughs> अपने दिल से हूँ ये पूछता हूँ खुद अपने दिल से हूँ ये पूछता हूँ तू अगर जिंदा है तो तेरी जिंदगी है कहा तू अगर जिंदा है तो तेरी जिंदगी है कहा हो कहीं भी वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो कहीं भी वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस जिंदगी की तलाश में जिंदगी है छुपी इस जिंदगी की तलाश में जिंदगी है छुपी इस बात को बेशक मानता हूं मैं इस बात को बेशक मानता हूं मैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर <laughs> तो मैं आपको जवाब भी दूंगी कांटो के बीच खिले वह है गुलाब कांटों के बीच खिले वह है गुलाब कीचड़ में खिले वह है कमल और दुख दर्द व मुसीबत में भी मुस्कुराए वो हैं जनाब आप क्या बात क्या बात है? <laughs> के लिए मैं कहूँगी जी, जी, जी। जीत मुश्किल है ऐसा कहते नहीं वो नहीं। जीत मुश्किल है ऐसा कहते नहीं वो नहीं। मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं वो हर गम हंस के सहते हैं वो तभी तो जिंदा दिल कहलाते हैं वो क्या बात क्या बात थैंक यू चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत हम दीपक जी से सुनेंगे और पूजा जी से फिर और बातें हम करेंगे लेकिन एक और गीत जो है दीपक जी हमारे साथ शेयर करेंगे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं, शिक्वा नहीं, शिक्वा नहीं, शिक्वा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को रोक लो तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को रोक लो रात की बात है और ज़िंदगी बाकी तो नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं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 जी में आता है तेरे दामन पे सर झुका के हम रोते रहे रोते रहे जी में आता है तेरे दामन पे सर झुका के हम रोते रहे रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं, शिक्वा नहीं।, शिक्वा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा थैंक यू दीपक जी बहुत ही अच्छा आपने इस गीत को प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा लग रहा था गीत सुनते सुनते हम खो गए थे और कुछ चंद लाइने आपके लिए कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है कभी एक लम्हा ऐसा भी है, आता है जिसमें बीता हुआ कल नज़र आता है जिसमें बीता हुआ कल नज़र आता है बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए और वक्त सब कुछ लेकर गुज़र जाता है सब कुछ लेकर गुज़र जाता है वाह wow.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 बाहू में छुपा के ये क्या किया उरी पिया हो तुनी और रंगीले के जादू किया पिया पिया बोली से बोला कि पिया पिया पिया पिया नमस्कार श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ है दीपक और पूजा जी जो दिल्ली से पदारे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही है दीपक जी हमें गीतों के सुंदर अनुभव करा रहे हैं और साथ में पूजा जी जो है हमें कुछ नए ख्याल नए नएरिया हमें दे रहे हैं तो मैं फिर से आप सभी को रूबरू कराता हूँ पूजा जी से थैंक यू <laughs> तो चलिए अब हम और कुछ सुनना चाहेंगे आपसे जरूर मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है, है? <laughs> जिंदगी को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर विश्वास जी जी और खुशी तो आपको खुश करने के लिए एक एक शेर फिर से आसमां तलाश न कर छूले आसमां जमी की तलाश न कर जिले तलाश तलाश जिंदगी खुशी की तलाश न कर क्या बात तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर यूँ तो ज़िंदगी में हंसने मुस्कुराने के लिए बहुत सारी वजहें होती हैं और कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो हमें थोड़ा सा उदास भी कर जाती हैं तो हमें उदास नहीं होना है क्योंकि जिंदगी एक अद्भुत सफ़र है जिंदगी एक अद्भुत सफ़र है हौसला इसकी पहचान है रास्ते पर तो सभी चलते हैं रास्ते पर तो सभी चलते हैं जो रास्ता खुद बनाए वही तो महान है क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छी ख्याल आपने हमारे साथ शेयर किया कि रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं लेकिन जो खुद अपना रास्ता बनाए वही महान है दो तो भूजा जी आप जैसे कि ये सारी बातें हमसे कही एक बात आपने कही थी कि जीवन में गम तो बहुत आते हैं और उन सभी को नजरअंदाज करना है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुश्किल ये ऐसा एक जगह पर हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ चंद लाइनों के साथ मैं उस चीज को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ एक पंची के दर्द का फसाना था एक पंची के दर्द का फसाना था टूटे हुए जाना था पंग और उड़ते हुए जाना था। तूफान तो झेल गया पर हुआ एक अफसोस जी? तूफान तो झेल गया पर हुआ एक अफसोस वही डाल टूटी वही डाल टूटी जिस पर आशियाना था मेरा बहुत सुंदर आपके भाव <laughs> हैं तो आपको मैं इसका जवाब भी इसी ही तरह दूंगी कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है अब दिन ढलेगा शाम को तो आना ही है तो शाम सूरज को ढलना सिखाती है शमा परवानी को जलना सिखाती है गिरने वाले को तकलीफ तो होती है गिरने वाले को तकलीफ तो होती है लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है क्या बात है श्रोताओं आप सभी को बहुत ही आनंद आ रहा होगा क्योंकि हमारे साथ पूजा जी और दीपक बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे है, इनके अंदाज़ हैं पूजा जी जो है अपने ख्यालों को बहुत ही सुंदर रूप से आप सभी को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं उनके विचार सुनते ही आप अपने अंदर एक नई प्रेरणा महसूस कर रहे होंगे और साथ में दीपक जी के गीतों के द्वारा आप एक नया अनुभव कर रहे होंगे नया आनंद उठा रहे होंगे गीत वही पुराने हैं लेकिन फिर भी हर एक इंसान के अपने भाव और अपने आवाज़ के जरिए वो कुछ नयापन हमको देता है इसलिए हम जब भी गीतों को सुनते हैं तो गीतों में जो भाव होते हैं उसके अनुभव को हम अच्छी तरह से अनुभव करते हैं तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं फिर से दीपक जी को कहूंगा कि एक आद और एक पुराना मुखड़ा हमारे सामने रखे जी ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है इसके बोल किस तरह हैं जिसके सपने हमें रोज़ आते रहें दिल्लु भाते रहें ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं और जिसके सपने हमें रोज आते रहें दिल्लु भाते रहें ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी मैं ये समझा तुम्हारी पायल बजी और जिसकी पायल पे जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहें जान लुटाते रहें ये बता दो बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं और जिसके रोज़ रोज गीत हम गाते रहें जान लुटाते रहें ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं जब भी ठंडी हवा गुनगुनाती चली मैं ये समझी तुम्हारी मुरली बजी जिसकी मुरली पे जिसकी मुरली पे हम लहराते रहे बल खाते रहें ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं आप सुन रहे हैं, रेडियो मधुबान 90.4 एफएम पर सरगम सरगम कार्यक्रम को और सरगम में है हमारे साथ पूजा और दीपक जी पूजा जी हमें कुछ ख्याल और दीपक जी कुछ गीतों का रुख हमें चकाते जा रहे हैं तो चलिए इसी के साथ एक और मैं चंद लाइनें आप सभी <coughs> की नज़र करता हूं कि सोचा था एक जखम है बर जाएगा सोचा था एक जख्म है बर जाएगा क्या खबर थी रगो जान में उतर जाएगा क्या खबर थी रगो जान में उतर जाएगा ठीक लिखा था मेरे हाथों की लकीरों में ठीक लिखा था मेरे हाथों की लकीरों में तू अगर प्यार करेगा तो बिखर जाएगा अगर प्यार बहुत करेगा। बहुत तो पूजा जी हम चाहते हैं कि एक और ख्याल आपके द्वारा हो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि एक जख्म है दिल में तो मैं ही आपको कहना चाहूँगी कि कहना नहीं प्रभु से कि समस्या विकट है कहना नहीं प्रभु से कि समस्या विकट है कह दो समस्या से कि प्रभु मेरे निकट है क्या बात है क्या बात है और आ, आपको हिम्मत देते हुए फिर से मैं ये कहूँगी अगर हौसला बुलंद कर तू राह पे चलता जाएगा अगर हौसला बुलंद कर तू राह पे चलता जाएगा एक न एक दिन तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा अकेला तू पहल कर काफिला खुद बखुद बन जाएगा क्या बात है क्या बात है और आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ दामन में हो हों में हो हो चेहरे पे दिल से जो सोचो पूरा वो अरमान हो दुआ करते हैं मुस्कुराते रहो चाहे जिंदगी में कैसा भी इम्तिहान हो क्या बात क्या बात <laughs> बहुत ही अच्छा <laughs> तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और आप सभी के नाम करता हूँ हम आप हमें रुला दो हमें गम नहीं आप हमें बुला दो हमें कोई गम नहीं जिस दिन हमने आपको बुला दिया तो समझ लेना इस दुनिया में हम नहीं <laughs> <laughs> बहुत बहुत सुंदर आपको आंसर दूंगी मैं <laughs> कि अपने दिल के सुनो जज्बात से काम ना लो अपने दिल के सुनो जज्बात से काम ना लो मुझे याद रखो बेशक मेरा नाम ना लो क्या बात है। आपका वहम है कि हम भूल गए आपको ऐसा सोचकर मेरे प्यार का इम्तिहान ना लो क्या बात है क्या बात है। आपके लिए ही एक बार फिर से कहूंगी जी जी जी स्वागत एक दोस्त है हमारा बहारों जैसा एक दोस्त है हमारा बहारों जैसा दिल है उसका दिलदारों जैसा बहुत दोस्त रखते नहीं हम हमारा एक ही दोस्त है हजारों जैसा क्या बात क्या बात तो श्रोताओं आप सभी को बहुत ही आनंद आ रहा होगा और इस सिलसिले को यहाँ पर जारी रखते हुए एक और गीत मैं दीपक जी से सुनना चाहूंगा जो थोड़ा सा अलग हो तब तक हम दो ने दीपक जी के नाम करते हैं दरबार क्या हम दर पे भी जी सकते हैं दरबार क्या हम दर पे भी जी सकते हैं तू दे जो जखम वो भी जी सकते हैं तो दे जो जख्म वो भी हम सी सकते हैं मुद्दत से है प्यासे करो कुछ तो करम तुम हम तो तेरे गुस्से को भी पी सकते हैं हम तो तेरे गुस्से को भी पी सकते हैं तुम आ गए हो नूर आ गया है तुम आ गए हो नूर आ हो, गया है नहीं तो चारागों से ला जा रही थी जीने की तुम से वजह मिल गई है बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी तुम आ गए नूर आ गया है दिन डुबा नहीं राूबी नहीं जाने कैसा है सफल खाबों के दिए खाखों में मिले यही आ रहे हैं दिन डूबा नहीं राूबी नहीं जाने कैसा है सफर खाबों के दिए खाखों में मिले यही आ रहे हैं कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी तुम आ गए हो नूर आ गया है कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहा जा मिला वहीं तुम मिलोगे ए कहा से चले कहा के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहा जा मिला वहीं तुम मिलोगे के हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी तुम आ गए हो नूर आ गया है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने इस गीत को रखा हम सभी के सामने गीत और कविताओं का सरगम आप सुन रहे हैं और हमारे साथ दीपक जी हैं जिनके द्वारा हमने किशोरदा की, की कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया और हमारे साथ पूजा जी हैं जिनके द्वारा हम कुछ नए ख्याल सुन रहे हैं शेर और शायरी या सुन रहे हैं तो एक और शायरी हम सुनेंगे अभी ज़रूर तो जैसे मैंने बताया कि मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है तो उस परमात्मा के लिए मेरे दिल से जो आवाज़ निकलती है कि तेरी रहमत का अगर सहारा ना होता तेरी रहमत का अगर सहारा ना होता तो मेरी जिंदगी का गुजारा ना होता क्या बात है क्या बात है? आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने श्रोताओं के साथ इस तरह से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का और आप सभी के लिए यही है तमन्ना यही है आरजू यही है तमन्ना यही है आरजू न रही कोई तमन्ना न रही आरजू हिचकिचाते हुए मिले थे जिन दोस्तों से हिचकिचाते हुए मिले थे जिन दोस्तों से क्या पता था वो जिंदगी के मायने बन जाएंगे कुछ याद रहे न रहे जिंदगी में पर ऐसे दोस्त हमेशा याद आएंगे ऐसे दोस्त हमेशा याद आएंगे एक शेयर में और आपके लिए रखना चाहूँगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं तुम जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए क्या बात। तुम जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए बहुत खूब तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका और दीपक जी आपका कि आपने इस कार्यक्रम में कुछ चंद अपने जो यादें हैं किशोरदा के अपने गीतों को हमारे सामने रखा और पूजा जी कुछ नए ख्यालों को हमारे साथ शेयर किया इसी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और वक्त हो चला है हमारा विदाई का हम सभी श्रोताओं से इजाज़त चाहते हैं और आप सभी ने आज कुछ नया अंदाज आप सभी के सामने हमने रखने की कोशिश की अगले एपिसोड में फिर से हम कुछ नए विचारों को आपके सामने शेयर करेंगे कुछ नए कवि और शायरों को आपके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे इस शो के दरमियान हम चाहते हैं कि आपको नए नए विचार मिलते रहें नए नए लोगों से आपको जोड़ने की कोशिश करते रहें और इसी अंदाज को हम हमेशा आपके साथ रखेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसी के साथ चलिए हम सभी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो